ईशा वाष्योपनिषद के द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं कुरने वेह कर्माणी जिजीविशेत शतम समाह इत्यादि मंत्र का सिद्धांत के अनुसार व्याख्यान भाष्य में हो गया सिद्धांत के अनुसार ईशावाश्यम इदम सर्व इस प्रथम मंत्र से ज्ञान निष्ठारूप साधन बताया गया है जो शुद्ध चित्त वैराग्यवान पुरुष है उसके लिए और कुरेह कर्माणी जिजी विशेषतम इत्यादि द्वितीय मंत्र से कर्म निष्ठात्मक साधन बताया गया अविरक्त चित्त जो पुरुष है उसके लिए यानी दोनों मंत्रों के द्वारा उक्त जो ज्ञान निष्ठा कर्मनिष्ठा शब्द तो दो साधन है यह अलग अलग दो अधिकारी के लिए हैं, एक ही अधिकारी के लिए सब सा, दोनों साधन नहीं है ये सिद्धांत बताया गया इस सिद्धांत को सुदृढ़ करने के लिए समुच्चयवादी के द्वारा जो आक्षेप किया जाता है उस आक्षेप को उत्थापित करके निराकरण किया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा अवशिष्ट भाष्य में तो कथम पुनः एतद अवगम्यते इससे आक्षेप किया गया समुच्चय वादी के द्वारा कि कर्मनिष्ठा का अधिकारी अलग ज्ञान निष्ठा का अधिकारी अलग है एक अधिकारी ये दोनों नहीं है अर्थात ज्ञान कर्म का समुच्चय नहीं है सह समुच्चय यह बात आपको कैसे अवगत हुई ये जो प्रश्न पूछा पूर्व पक्षी ने इसका उत्तर भाष्य भगवान ज्ञान कर्म नोर्विरोधम पर्वतवदंप्यम न स्मसी इस वाक्य से दिए हैं संबंध भाष्य में हमने ज्ञान और कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध बता दिया है ईशावाशोपनिषद के संबंध भाष्य आरंभ भाष्य में ही उसे भूल गए हो क्या ये एक प्रकार से प्रश्न समुच्चेवादी के प्रति भाष्कर भगवान ने किया है जो संबंध भाष्य में बताया है कि ज्ञान कर्म का युगपत एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है करके इसे भूले बिना समुच्चय की शंका हो नहीं सकती समुच्चयवादी समुच्चय की शंका कर रहे हैं का अर्थ है ज्ञान कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध वे नहीं मान रहे हैं विरोध को भूल करके ही ये शंका की जा सकती है तो केवल सम्बन्ध भाष्य में मात्र हमने ज्ञान कर्म का सह अनवस्थान रूप विरोध कहा है ऐसी बात नहीं ये जो दो मंत्र हैं इन मंत्रों से भी यह अर्थ प्रतीत होता है व्याख्या मंत्र के द्वारा भी यह अर्थ ज्ञापित हो रहा है कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा एक अधिकारिक नहीं है इसे भास्कर भगवान यह उक्तम इत्यादि से कह रहे हैं इसका अवतरण है टीका में इहापि इहापि उक्तम उक्तम का अपि इति तो अने मंत्र, मंत्र के द्वारा भी यह अर्थ ज्ञापित होता है मंत्र भी ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा भिन्न अधिकारिक है इस अर्थ का ज्ञापन करने में समर्थ है इसलिए कहते हैं कि मंत्र लिंगात अपनी तयोर तयो यानी ज्ञान कर्मोर भिन्नाधिकार प्रतीय थे ज्ञान रूप साधन का और कर्मरूप साधन का अधिकारी अलग अलग है यह अर्थ प्रतीत होता है इस अभिप्राय से भास्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि ईहापी उक्तम यो ही जिजीविषेत सकर्म कुर ईशावाश्यम इदम सर्व तेन त्यक् नुंजी था मा गृध कस्य स्वी धनमति चो तो ये कहते हैं द्वितीय मंत्र कर्म का अधिकारी बता रहा है उसे जिसके अंदर जी जीविशा है इन्हें जी जीविषा से उपलक्षित तो, राग रागद्वेश है जिसके अंदर वह कर्मनिष्ठा का अधिकारी है ऐसा द्वितीय मंत्र बता रहा है यो जिजी स सकर्म कुरन ए व जिजी विषेत ऐसा बता करके अर्थात कर्माधिकारी कौन है जिसके अंदर जिजी विषा है जीने की इच्छा है अर्थात रागा दी है वह कर्माधिकारी है और ईशावाश्यम इदम सर्वम इत्यादि से बताया गया ज्ञान निष्ठा के अधिकारी को और ज्ञान निष्ठा के अधिकारी का विशेषण है एष्णात्रित्य मतलब राग आदि राहित्य तो जिजी विशा भी नहीं रहेगी तो जीजी विषा रहित ज्ञान निष्ठा का अधिकारी प्रथम मंत्र बता रहा है जो जीजी विषा रहित है वह ज्ञान निष्ठा का अधिकारी हैं ऐसा प्रथम मंत्र बताता है जीजी विसावान है वह कर्म निष्ठा का अधिकारी है इस प्रकार इन दोनों मंत्रों से भी बताए गए अलग अलग दो साधनों के अधिकारी अलग अलग पुरुष हैं रहित ऐसे ये अर्थ ज्ञापित हो जीजीवी इस अभिप्राय से ये भाष्य लिखा कि ईहा उक्तम यो हि जीजीवी से कर्म कुर ईशावाश्यम इदम सर्व तेन त्यक्न भुंजि था माँ गृध कश्य स्वी धनम इति ये दोनों मंत्र अलग अलग अधिकारी बता रहे हैं ज्ञान के कर्म के थोड़ी टीका है ईहापी इत्यादि भाष्य की इसे देखिए जीजीवीषो रागिण कर्मरहित सर्व ईश्वर एवं ज्ञानवत त्यागो विहितः तो ये कहते हैं कि जीजीवीषो रा जो जीजीवीषु हैं अर्थात रागी हैं जीजीयूषु कहते हैं जीने की इच्छा करने वाला जिसके अंदर जीने की इच्छा है तो इच्छा का हेतुभूत राग भी विद्यमान है तो जीजी जिजीवि रागिण कर्म विहित तो उसके लिए कर्म रूप साधन बताया गया है द्वितीय मंत्र से असर्व ईश्वर एव इति ज्ञानवत त्यागो विहित तो प्रथम मंत्र ने ये सारा जगत और मैं ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान जिसके अंदर है उसके लिए तेन त्यक्ते न भुंजी था इस वाक्य से त्याग का येष्णात्रय त्याग का विधान किया है यानी एष्णात्रय नहीं रहेगा लौकिक साध्य साधन भाव साध्य साधन विषयनी येषनाएं नहीं रहेगी तो कर्म ही तो साधन है लोक प्राप्ति का उसका भी त्याग एक प्रकार से बता है जी जी के लिए तो कर्मानुष्ठान और जो ज्ञानवान है उसके लिए कर्म का त्याग ज्ञानवान को ज्ञान का अर्थ है अभी ये ज्ञान जो ये सब ईश्वर ही है मैं भी ईश्वर हूं इत्याक परोक्ष निश्चय आस्थावान है उसके कारण उपदेश मात्र से उसे परोक्ष ज्ञान होता है उसके लिए अपरोक्ष प्राप्ति के लिए वो भावना करेगा भावनावान और विचार का अधिकारी विचार करेगा ये बताया जा रहा है आगे है कि किंच धन संपन्न से कर्मणि अधिकार मा गृध कश धनम इसका अभिप्राय बताया जा रहा है कि किंच धन संपन्न से कर्मणि कर्मणी अधिकार यज्ञादि कर्म करना है तो धन की आवश्यकता है यज्ञादि कर्म की सामग्री का क्रय करने के लिए भी खरीदने के लिए ब्राह्मणों को दक्षिणादि देने के लिए आवश्यकता है धन की इसलिए जो धन संपन्न है उसका है कर्म में अधिकार इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में आता है कि वित्त की आकांक्षा करता है मनुष्य वित्तमेशात तो कहा क्या करोगे वित्त से तो अथ कर्म कुरीया तो वित्त होने से यज्ञादि कर्म करूंगा तो कर्म के लिए वित्त की आवश्यकता है इसलिए वित्त संपन्न व्यक्ति कर्माधिकारी हैं और ज्ञानाधिकारी को तो कहा जा रहा है अपना जो था उसे त्यागा और फिर माँ गृध कश्य स्मित त्यागे हुए अपने धन की या अन्य किसी के धन की इच्छा मत करो इस विचार से कि जो भी साध्य साधनात्मक संसार है वह निर्विकार प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म में कल्पित है वह ब्रह्म मैं हूं इसलिए मेरे में ही ये सब कुछ कल्पित है तो किसकी प्राप्ति के लिए किस साध्य की प्राप्ति के लिए कौन सा कर्म रूप साधन मुझे करना है जब मेरे में ही कल्पित है तो सब कर्म फल मेरे में कल्पित है तो मुझे प्राप्त ही है अधिष्ठान को छोड़कर के अध्यस्त रह नहीं सकता और सबका अधिष्ठान मैं ही हूं इस विचार से धन विषय आकांक्षा न करें यह मागृद कश्यस्वी धनम से बताया गया का अर्थ है एक प्रकार से धन नहीं रखना है तो जो धन नहीं रखेगा धन की आकांक्षा नहीं करेगा तो वह धन साध्य कर्म भी नहीं करेगा तो उसका कर्म त्याग में अधिकार बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं टीकाकार कि किंच धन संपन्न सेव कर्मणि अधिकार प्रथम अधिकारिनस्य प्रथमचनाषेधेन कर्माधिकार निषेध प्रतीय तो प्रथम मंत्र है मंत्र। प्रथम इत्यादि कि इदं सर्वं अहंच ईश्वर एव इत्याकारक भावना या विचार ये हैं प्रथम मंत्रार्थ और उसका जो अधिकारी है समस्त जगत में ईश्वर भावना का अधिकारी या समस्त जगत का ईश्वर रूप से विचार का अधिकारी वो है प्रथम मंत्रार्थ अधिकारी और उसको तो धनाकांक्षा का निषेध किया गया है कर्म का साधन भूत जो उसकी आकांक्षा मत करो ये कहा गया इससे ये ज्ञापित हो रहा है कि साधन का निषेध करके वित्त साध्य कर्म का भी अधिकार नहीं है उसका ये बताया जा रहा है इसलिए कहते कर्माधिकार निषेध प्रतीये कर्माधिकार का निषेध ज्ञानी का प्रतीत हो रहा है जो प्रथम मंत्रार्थ के दो, मंत्र के द्वारा उक्त साधन है उसके अधिकारी का कर्म में अधिकार नहीं है अब न इत्यादि ये जो वाक्य है न भाष्य में न जीविते मरने वा गृधि कुवीत अरण्यम इत तीसरी पंक्ति में आ रहा है वाक्य भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार जीजी जीजीवीषा ही कर्माधिकारी न ज्ञाधिकारीण इत्यत्र प्रमाणम आह न जीवित भाष्कर भगवान ने कहा कि यो ही जी जीवीषेत स कर्म कुरन इस वाक्य मंत्र बताता है कर्माधिकारी में जी होती है और प्रथम मंत्र के द्वारा उक्त ज्ञान रूप साधन में सा, जो अधिकारी हैं वह जी रहित होता है कर्माधिकारी ही जी युक्त होता है ज्ञानाधिकारी जी रहित हैं इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है न जीविते इत्यादि से इस अभिप्राय से लिखा कि जीजीविशा ही कर्माधिकारीण एव न ज्ञाधिकारीण इत्यत्र प्रमाणम आह जी जीविशा यानी जीने की इच्छा से उपलक्षित रागादि कर्माधिकारी में ही होते हैं ज्ञानाधिकारी में नहीं होते हैं इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है न जीविते मरने वा इति क्य न जीवित मरणे जो ज्ञा है जगतो तथा स्वयं में ईश्वर की भावना का जो अधिकारी है सर्वम खलुदम ब्रह्मा इसका विचार करने का जो अधिकारी है उसे शास्त्र कहता है कि जीने और मरने की इच्छा न करें जीवितें मरने वृद्धि न कुर्वी ती या मरण की इच्छा न करें का अर्थ है एसना से रहित हो जाए जीने मरने को प्रारब्ध पर छोड़ दें ये सन्यासी को कहा जा रहा है सन्यासी न जीने की इच्छा करे न मरने की इच्छा करे शरीर का जीना मरना होना है वह शरीर का जीना मरना प्रारब्ध के अनुसार होगा ही होगा इच्छा करने से जितना प्रारब्ध में उससे अधिक जिएगा नहीं और जिस दिन मृत्यु निश्चित है प्रारब्ध में उसी दिन मृत्यु होगी उससे पहले आएगी भी नहीं मृत्यु की इच्छा करने से इसलिए जीना मरना तो प्रारब्ध पर छोड़ दें न तो जीने की इच्छा करे न मरने की इच्छा करे कौन सन्यासी तो सन्यासी को श्रुति कहती है कि जीविते मरने वा गृधि न कुत गृधि का इच्छा जीने मरने की इच्छा न करे सन्यासी अरण्यम इत उसे तो सर्व खल ब्रह्मा इत्यादि का विचार करने के लिए इस भावना को सुदृढ़ करने के लिए क्या करना चाहिए कि अरण्य में जाना चाहिए है हा, हा इन गो धातु है तो अरण्यम यात यानी गच्छेत तो अरण्य क्या चीज है तो टीका में टीकाकार कहते हैं कि अरण्यम स्त्री जना संकीर्णम आश्रम यानी गच्छेत तो अरण्य पदार्थ है स्त्री और बाकी और मनुष्य प्रतिकूल विचार वाले वेदांत विचार से युक्त चित्त जो जिनका नहीं है अपितु भेदवादी हैं, अद्वैतवादी नहीं हैं जो ऐसे जन यानी मनुष्य तो स्त्री तथा भेदवादी मनुष्यों से रहित तो, असंकीर्ण का है रहित जो आश्रम है स्थान है आश्रम शब्द का अर्थ है स्थान असंकीर्णम तो असंकीर्णम का अर्थ है रहितम संकिर्णम का अर्थ है युक्तम है ये कहा लिखा है आ, नहीं पूर्णतया जनरहित ऐसा कहां लिखा है हिंदी में क्या लिखा है क्या लिखते हैं वो तो कुछ भी लिखे लेकिन अरण्य शब्द का एकांतवास शब्द का अर्थ भाष्यकार भगवान ने बृहदारण्यदि में किया कि विरुद्ध विचार वाले मनुष्यों से सेवित स्थान वो तो आ, माना जाता है लोकांत और एकांत माना जाता है विरुद्ध विचार वाले लोगों से रहित स्थान तो अरण्यम यानी स्त्री जना संकीर्णम असंकीर्णम का अर्थ होता है रहितम संकीर्णम का अर्थ होता है युक्तम और असंकीर्णम का अर्थ हो जाएगा रही तो स्त्री जन स्त्री और भेदवादी लोगों से अशेवित जो स्थान है जहां भेदवादी लोग नहीं रहते हैं साधना के अनुकूल लोग रहते हैं ऐसे स्थान में जाए ये अरण्यम में यादगार था वाचस्पति मिस हाँ वो तो अनुकूल है इसलिए वो तो जाने की जरूरत नहीं है उनको वो तो सारा अनुकूल ही व्यवहार करती थी इसलिए उनके वो ब्रह्म सूत्र के भाष्य की टीका लिखते समय इतना अनुकूल हो गई वे और उनको पता ही नहीं चला समाधि लगी समाधि में रहते थे हमेशा भाष्यार्थ का, का अनुसंधान करते करते भाष्यार्थ का अनुसंधान करते करते समाधि लग जाती थी उनको हाँ विविक ऐसे लोगों से भेदवादी लोगों से स्थान। तो अरण्यम अरण्य स्त्री आश्रमम संकीर्ण गच्छेत इति पदम शब्द का वेद का निर्णय निश्चय तो इति पदम यानी वेदशास्त्र स्थिति स्थिति शब्द का अर्थ है निश्चय हाँ। तो वेदशास्त्र स्थिति यानी वेद शास्त्र का ये निर्णय है निश्चय है कि जो सन्यासी हैं ज्ञान निष्ठा का अधिकारी उसे जीवित और मरण विषय को योजना नहीं करनी है और अरण्य में जाना है का मतलब एकांत में रह करके ब्रह्म भावना बनानी है हाँ। आगे हैं भाष्य में ततो न तुनर्यात संन्यास सन्यास भाष्यम है न तुनियात ये वेद वाक्य है और इति संस ये भाष्यक भाष्यक वाक्य है तो तुनरइयात ये वाक्य कहता है कि तत यानी अरण्य से उपलक्षित संन्यासात पुनः न यात पुनरागमन न करें सन्यासी बन करके फिर गृहस्थ न बने ततो न पुनर्यात ये श्रुति कहती है ततो न पुनर्यात का अर्थ करते हैं टीकाकार इति और भाष्य में लिखा संन्यास सन्यास ने सन्यास विधानाथ ये ततो न पुनर इयात इति यानी इस वाक्य से सन्यास का विधान हुआ है तो आगे है टीका में ततो तरण्यवासोपलक्षिता संयासात भाष्य भाष्य में जो श्रुति दी है न ततो न पुनर इयात इस श्रुति स्थ ततः इस सर्वनाम का अर्थ कर दिया वास से उपलक्षित जो सन्यास है उस सन्यास से पुनः न पुनः यात एने कर्म श्रद्धया न प्रत्यावृत्तिम कुरियात न पुनर्यात का कर दिया कि प्रत्यावृत्तिम न कुरियात प्रत्यावृत्ति कैसे होगी तो कर्म श्रद्धया तो जो जि, जिस साधन का त्याग किया था उस साधन में आस्था करके फिर से उसका अनुष्ठान करने के लिए जिस आश्रम में इसका अनुष्ठान किया जाता है उस आश्रम में न लौटे प्रत्यावर्ति यानी निवृत्ति वापसी आवर्तन तो वापसी न करें सोच समझ करके सन्यासी बने हाँ आगे वाला साधन पकड़ लिया तो फिर पीछे वाला साधन करने के लिए वापस न लौटे उसी साधन को थोड़ी बहुत कुछ योग्यता की कमी है उसको अर्जित करके पकड़े रखें ज्ञान निष्ठा कोई तो द्वाय विमा द्वामा वो अच्छा हम्म और भाष्य में है उभयो इत्यादि अच्छा तो प्रत्यावर्तिम न कुरियाते टीका में था टीका थोड़ा आगे बचा है कि इति जीजी विषादी रहित सन्यास विधानत इत्यर्थ तो इस प्रकार ये वाक्य जो है न जीवितें मरने व गृधि कुरुआत से लेकर के ततो न पुनर पुनर्या तक वेद वाक्यों के द्वारा इत, इन वेद वाक्यों के द्वारा जो जीजीविषा रहित है उसे सन्यास का विधान किया गया है हर जीजीविषा संपन्न है उसे कर्म का विधान कुरुअन वे कर्मानी से अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है इति सन्यास शासना के बाद उभर फलभेद ये इसकी अवतरण टीका है नेक फलक फल इतच नैकफल काम से ज्ञानकमोरधतिपत्त उभयोरी तो एक फल कामस्य का मतलब ज्ञान और कर्म इन दो साधनों में से जिस साधन विशेष का फल चाहता है मनुष्य उसी साधन विशेष में उसका अधिकार है अन्य साधन में नहीं उभ साधन में अधिकार नहीं होगा यदि अन्यतर साधन का ही फल चाहिए तो ते कहते हैं कि एक फल कामस्य साधन का फल जो चाहता है तो उसका जिस साधन का फल चाहता है उसी साधन में अधिकार है अन्य साधन में नहीं ऐसा ओ विभाग आगे हम बताने वाले हैं भस्कर भगवान कहते हैं उस अभिप्राय से टीकाकार कह रहे हैं कि इतने नएक फल कामस्य ज्ञान कर्म नो अधिकार प्रतिपत्तव्य तो दोनों ज्ञान और कर्म दोनों में अधिकार नहीं होगा जो अभ्युदय ही चाहता है कर्म का फल उसका कर्म में ही अधिकार जो मोक्ष चाहता है उसका मोक्ष में ही अधिकार मोक्ष के साधन ज्ञान में ही अधिकार इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि उभयो फलभेद वक्षती तो उभयो हो यानी ज्ञान कर्मण ज्ञान रूप साधन और कर्म रूप साधन का फलभेद अलग अलग फल कथन वक्षति यानी वक्षति का करता होगी श्रुति श्रुति वक्षति श्रुति बताएगी ज्ञान का फल अलग कर्म का फल अलग थोड़ी टीका है टीका को देखिए को मोह कशोक एकत्वम अनुपश्यत इति सनिदान अनर्थ प्रहान प्रहानम ज्ञान फलम वक्षती तो ईशा ईशावाशोपनिषद रूप श्रुति ज्ञान का फल अलग कर्म का फल अलग बताएगी कह रहे हैं तो ज्ञान का फल कौन से वाक्य से बता रही है तो कहते ये जो मंत्र आएगा को मोह शोक एक अनुपश्यत इस वाक्य से सनिदान अनर्थ प्रहानम ज्ञान फलम वक्षती तो सनिदानम में निदान शब्द का अर्थ होता है कारण निमित्त निदान यानी कारण सनिदान निदान का अर्थ है कारण सहित जो अनर्थ है वो क्या है शोक मोह शोक अनर्थ है ना शोक है दुख वो है अनर्थ और उसका कारण है मोह और मोह का कारण है अज्ञान तो को मोह का शोक एकत्व तो अनुपष्यत यह श्रुति कह रही है एकत्व तो ज्ञानवान को शोक नहीं होता मोह नहीं होता का अर्थ है रूपी कारण सहित तो शोक की निवृत्ति एकत्व तो ज्ञानवान के होती है तो इस मंत्र से अनर्थ शब्दित तो शोक का कारण सहित प्रहण निराकरण आत्यंतिक निवृत्ति प्रहान शब्द का अर्थ होता है ज्ञान के फल के रूप में बताई जाएगी तत्र को मोहक शोक से इस प्रकार ये मोक को मोक्ष कहा जाता है सकारण शोक की निवृत्ति ये है आपका मोक्ष ये ज्ञान का फल है और कर्म का फल बताया जाएगा अंधन तम प्रविशंति से लेकर के अग्नि नये सुपथा राय आसमान इत्यादि से उसे कह रहे हैं कि अग्ने नये सुपथा राय आसमान इतना अच्छा वो ऊपर की पंक्ति एक है संसार मंडल मंडलांतर्गत देशांतर देशात प्राप्त हिरण्य गर्भ पद प्राप्त लक्षण कर्मफल वक्षति तो संसार मंडल ही, तो संसार मंडल है ये पूरा ब्रह्मांड इसे संसार मंडल कहा जाता है और ब्रह्मांडांत पाती ही देशांतर प्राप्ति रूप प्राप्ति के अधीन हिरण्यगर्भ पद आदि की प्राप्ति रूप कर्म का फल श्रुति बताएगी वो किससे बताएगी तो अग्नि नये सुपथा राय आश्वांश से इस मंत्र तक अंतिम मंत्र है इसे बताया जाएगा कि सुपथा यानी उत्तरायण मार्ग से आप हमें हमारे द्वारा किए हुए ज्ञान कर्म यानी उपासना और कर्म के समुच्चय का फल भुगवाने के लिए ब्रह्मलोक ले जाइए ये संसारांत पाती ही फल कर्म का बताया जाएगा इस प्रकार ये फल भेद कथन है दोनों साधनों का अलग अलग फल है संसारांत पाती फल है कर्म का मोक्ष फल है ज्ञान का इसलिए भी ये अलग अलग अधिकारिक ये दो साधन हैं मोक्ष चाहने वाले के लिए ज्ञान रूप साधन है और अभ्युदय चाहने वाले के लिए कर्म रूप साधन है ये बात तो श्रुति बताती है अब भाष्य में जो इमो द्वावेव द्वार अनुनिस्क्रांत अष्क्रांतरो इत्यादि वाक्य आ रहा है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार नारायण उपनिषद वाक्यम अपि भिन्नाधिकारित्वे प्रमाणयति इमो द्वावेव इति तो एक नारायण उपनिषद है तैतरीय शाखा में उस तैतरीय शाखास्थ नारायण उपनिषद के वाक्य को भी ज्ञान और कर्म के अधिकारी अलग अलग हैं इस अर्थ के ज्ञापक प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है तो भाष्य में है इमो द्वावेव पंथानो भवतः क्रिया क्रियापथश्चरस्ता संन्यास तो ये कहते हैं यानी सृष्टि के समय इमो द्वार पंथानो अनुनिस्क्रांत तरो ये जो दो पंथा यानी मार्ग हैं साधन हैं वे अधिकारी जो प्रजा हैं इन साधनों की उनके अनु यानी पश्चात पहले अधिकारी की सृष्टि हुई प्राणियों की प्रजा की और फिर प्रजा के अभ्युदय तथा मोक्ष के लिए अभ्युदय चाहने वाली प्रजा के लिए कर्मरूप साधन और मोक्ष चाहने वाली प्रजा के लिए ज्ञान रूप साधन निष्क्रांत तरो यानी निष्पन्न हुए अर्थात बताए गए भगवान के द्वारा तो पुरस्तात शब्द का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ में जैसे ही भगवान ने प्रजा को बनाया शास्त्राधिकारी प्रजा को तो फिर उनके अभ्युदय निश्रेष का साधन बताने, बताने के लिए फिर ये दो साधन भी आ गए निश्रेष का साधन ज्ञान और अभ्युदय का साधन कर्म वही दो मार्ग बताए जा रहे हैं क्रियापथ चन्यास पुरस्ता शब्द तो पहले आ गया तो एक एक मार्ग है क्रियापथ यानी क्रिया रूप मार्ग पंथा कर्म रूप साधन कर्म निष्ठा और सन्यास ये निवृत्ति मार्ग है सन्यास से उपलक्षित ज्ञान निष्ठा ये दो साधन बताए गए निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग उनमें से कहते हैं उत्तरे नार्गेण्रय से त्यागः तो त्यागः सन्यास ऐसा लगाना तो सन्यास क्या चीज है तो सन्यास है एष्णात्र का त्याग पुत्र वित्त सना लोकेशन का त्याग ये सन्यास है जो निवृत्ति मार्ग कहलाता है और यह उत्कृष्ट मार्ग है इस ये त्याग रूप सन्यास को कहा गया कि उत्तरे निवृत्ति मार्गेण निश्रेयम प्राप्त ऐसा लगाना ऊपर से तो ये जो इन दो मार्गों में से क्रियापथ और सन्यास शब्द दो मार्गो में से सन्यास रूप उत्कृष्ट मार्ग है उससे अमृतत्व की प्राप्ति होती है निश्रेष की प्राप्ति होती है त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु श्रुति कहती है तो ये जो दो मार्ग हुए इन दो मार्गों में से सन्यास मार्ग श्रेष्ठ है एक कहते हैं तयो संयास पथ एव अतिरेच ये तयोह याने कर्म और सन्यास रूप जो मार्ग हैं इन दो मार्गों को यहां पर तयो शब्द से लेना क्रियापथ और सन्यास इन दो मार्गों में से जो सन्यास पथ है सन्यास मार्ग है वह अतिर चयती का मतलब श्रेष्ठ सिद्ध करती है श्रुति सन्यास को श्रेष्ठ बताती है संयासपतः एवं अतिरेच ये श्रुति बताती है कि संन्यास श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है कि वह मोक्ष का साक्षात साधन है और कर्म चित्त शुद्धि वैराग्य उत्पत्ति, ज्ञान उत्पत्ति द्वारा परंपराया साधन है ज्ञान उत्पत्ति का मात्र साधन है मोक्ष का नहीं तो इसलिए सन्यास ये मोक्ष का साधन होने के कारण उसे अतिरचित का अर्थ है श्रेष्ठ बताती है अतिरेचती में रिच धातु है अति उपसर्ग है उससे नीच प्रत्यय करके रेची धातु बना अतिरेची धातु से लट लकार तीप लटलकार गुण अयादेश करके अतिरेचती निजंत धातु है धातु भाष्य में आगे हैं कि न्यास एव इति अत्यतरीय के तैत्रिय के तैतरीय शाखा के नारायण उपनिषद में ये कहा गया है कि न्यास एव अत्यत तो न्यास को ही श्रेष्ठ समझे न्यास यानी सं तो क्रियापथ पुरस्तात् संन्यास इसमें पुरस्तात् शब्द का अर्थ कर रहा है टीकाकार पुरस्तात् यानि सृष्टि काले अनु करते भूत का अनु प्रवृतो भूत सृष्टि है प्रजात की सृष्टि प्राणियों की सृष्टि तो साधन के अधिकारी की सृष्टि होने पर उनके अभ्युदय और निश्रेष के साधन के रूप में ये दो मार्ग भी प्रवृत्त हुए भिन्न भिन्नाधिकारीवाद उभय सन्यास एवं अतिरिक्त श्रेष्ठ ये तयो संयास पथ एवं अतिरेचिका अर्थ कर दिया कि ये कर्म तथा सन्यास ये दोनों साधन एक अधिकारिक नहीं भिन्न भिन्न अधिकारिक है। इसलिए सन्यास हैं इसलिए संन्यास ही श्रेष्ठ हैं है परम पुरुषार्थ तो इत्यर्थ। तो क्यों श्रेष्ठ है सन्यास कर्म की अपेक्षा तो कहते इसलिए कि परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है उसके प्रति अव्यवधान यानी साक्षात साधन है और कर्म तो चित्त शुद्धि वैराग्य तथा ज्ञान उत्पत्ति में साधन है तो इस प्रकार श्रुतियों को बताकर के स्मृति को भी बताया जा रहा है ज्ञान का अधिकारी अलग कर्म का अधिकारी अलग है इसलिए इनका आपस में समुच्चय नहीं है इन साधनों का इस अर्थ की ज्ञापक श्रुतियों को बता करके अब स्मृति को बताया जा रहा व्यास स्मृति द्वा वथ पंथानो इत्यादि का अवतरण है टीका में व्यासवाक्यम अपि संवादकम आह द्वा विमा तो व्यासवाक्य को भी संवादक के रूप में बताया जा रहा है संवादक कहते हैं समर्थक को समान अर्थ के प्रतिपादक वचन को संवादक कहते हैं तो श्रुति ने जो अर्थ बताया वैसा ही अर्थ बताने वाला वचन व्यास जी का होगा तो उसे संवादक कहा जाएगा श्रुति का संवादक यानी श्रुति का समर्थन करने वाला ब्रह्म सूत्र नहीं व्यास जी के लिखे हुए अठारह पुराण भी व्यास का वाक्य ही है महाभारत भी है ब्रह्मसूत्र भी है जितने भी व्यास जी के ग्रंथ है वो सब व्यास वाक्य है व्यासि के द्वारा रचित जो भी ग्रंथ हैं हैं। वो है। तो भाष्य हैक्य है लक्षणो धर्मो प्रतिष्ठा प्रवृत्तिलक्षण इत्यादि पुत्राय विचार्य निश्चित उक्त व्यासेन वेदाचार्यन भगवता वेदाचार्य जो भगवान व्यास जी हैं उन्होंने सारे वेदों का अवलोकन करके तात्पर्य निर्णय करके इस वाक्य से अपने पुत्र सुखदेव को यह कहा कि सारे वेदों ने मात्र दो ही साधन बताए हैं एक निवृत्ति मार्ग एक प्रवृत्ति मार्ग ये दो ही मार्ग वेद के द्वारा उक्त साधन है ऐसा व्यास ने अलग अलग दो अधिकारिक दो मार्गों का निर्धारण करके अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को कहा ये कहा कि द्वाथ पंथानो यत्र वेदा प्रतिष्ठिता प्रवृत्ति लक्षणों धर्मो निवृत्त तस्य विभावित इत्यादि पुत्रा विचार्य निश्चित उत्तम तो को, अपने पुत्र को यानी सुखदेव जी को विचार्य निश्चित विचार्य उत्तम का मतलब ये अलग अलग दो अधिकारिक दो मार्ग हैं इसे निश्चित करके बताया इससे सिद्ध होता है कि व्यास जी भी ये ज्ञान और कर्म को एक अधिकारिक नहीं मानते हैं भिन्न भिन्न अधिकारिक मानते हैं श्रुति भी कह रही है इसलिए श्रुति के द्वारा जो अर्थ उगता है वह शिष्ट परिगृहित भी है शिष्ट हैं व्यास जी उन्होंने श्रुति ने जो भिन्न अधिकारी तो बताया ज्ञान कर्म में वही अर्थ स्वीकार किया है अंगीकार किया है इसलिए श्रुति का श्रेयस्क मनुष्य को वही अर्थ ग्रहण करना चाहिए जो शिष्टों ने ग्रहण किया है तो व्यास जी जैसे शिष्ट ने अपने पुत्र की हित की कामना से अपने पुत्र को सारे वेदों का सार के रूप में यही अर्थ बताया कि अविरक्त चित्त पुरुष कर्म का अधिकारी है विरक्त चित्त पुरुष अधिकारी है ज्ञान का ये दोनों भिन्न भिन्न अधिकारी है एक अधिकारिक नहीं है ज्ञान कर्म और जो श्रुति ने बताया जो शिष्टों ने बताया उसे हमने समन भाष्य में संक्षेप में कहा है यहाँ पर भी कहा है लेकिन विस्तार से और भी हम कहेंगे आगे अंधन तम इत्यादि मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं विभाग चनयोर्दर्शय्याम शाम का करता है व्यय व्यय यानी हम शाम यानि बताएंगे अनयोहो विभागम अनयोहो विभागम यानी भिन्नाधिकारिक अनयो यानी ज्ञान कर्म ज्ञान और कर्म भिन्न भिन्न आधिकारिक है यह हम बताएंगे किसमें प्रविशंति इस मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर और अंतिम मंत्र के व्याख्यान के अवसर पर भी ये बताया जाएगा इस प्रकार ये जो द्वितीय मंत्र है इसका व्याख्यान रूप जो भाष्य है इसका विचार पूरा हो जाता है अब इन दो मंत्रों को माना जाता है सूत्रात्मक ईशावाश्यम इदम सर्व यह मंत्र ज्ञान निष्ठा का सूत्र है और कर्म का सूत्र है कुरुअ्य वे कर्माणी इन सूत्रों की ही व्याख्या है आगे वाले सोलह मंत्र तृतीय मंत्र से आठवें मंत्र तक ईशावाश्यम की व्याख्या है वो कल से प्रारंभ होगी ओम पूर्ण